e ra नाम रसानाम नम छुद शाम पे मंगलाम चक्रता वंदे बायक वंदे विदेशनया पदुंडक कुं। सौरभ समहित योगिकृत्म हम तुम तृतापमिषं मुनिहंस से परिपीत परा तरुणात हेमांबर बर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशो <coughs> ज्ञान की यत्र जानकी यघुनाथ कीर्तनम त्रीतमस्तकांज बास्पवा क्ष शांत गंगा तरंगरमणी जटा गौरी नारायण प्रियमन मदापसपति भज विश्वनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत्यादि हे तवे तापत्र विनाश्रीकृष्णय वय निज मन मुकुर सुधार वरण रभुवर विमल जस जोदायक फल चार या मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरबान चारि सुवन चार्य रतन तुलसी करत प्रणाम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बारम्वार गाम के नुमत हो लेत सदा सुधि की सहज दया के धाम नक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सी सीता जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय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 सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्रीराधे श्याम नम पार्वती पते हर हर महा के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे जन वंदनी विद्वजन भगव कमुरागी बंधुओं श्रद्धा मई माताओ श्री राम वृंदावन की भक्ति भावापन रसमयी भूमि के दिव्य वातावरण में निर्मित यह आश्रम जिसकी धारा आप्तकाम पूर्ण काम महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुई है इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलव्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवन नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम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 Jai Si Ram Jai Shri Ram Jai Si Ram Jai Jai Si Ram Jai Jai Si Ram Jai Si Ram Jai Jai Si Ram Jai Si Ram Jai Jai Si Ram राम राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शराम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी माँ सहित जय जपत पुरा रे हम सहित जय जपत पुरा रे जय शिया राम जय जय स्र राम जय शिया राम जय जय Jai Ram, Jai Jai Jai Ram, Jai Jai Jai Ram, Jai Jai Jai Ram, Jai Jai Jai Ram.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 राम शिया राम जैसराम गे श्याराम जैसराम गे शिया राम शिरा राम गे दिनकर नाम लेत जग माही जन नाम लेत जग माही अमंगल मूलन सकल अमंगल मूल न सकल अमंगल मूल न सरतल पदारथ चारी कल हो रथ जैसी शिया कहे उमारी जय शिया कामारी जय शिया राम जय रे शिया जय जय I'm not afraid. अनेक जीव को राम कथा गंगा धाम धाम धावती प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा न फेरावती शैव साक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु चार घाट झांकी जो न लखीवे में आवती प्यासे से नहीं आते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन तुलसी की वानी जो पे पानी ना पिवावती श्री तुलसीदास जी महाराज की हां ah. shata karai mal hani hani गुण लीला श्री रामचरित मानस सरोवर के जल की स्वच्छता है जैसे सरोवर के सामान्य जल में स्नान करने से स्नानकर्ता को तन की पवित्रता प्राप्त होती है इसी तरह जो मन शरीर से श्री रामचरित सरोवर में श्री राघवेंद्र की सगुण लीला के स्वयं में अवगाहन लाभ प्राप्त करता है उसे जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है सोई स्वच्छता करई मल हानि श्री राघवेंद्र श्री गंगा जी के किनारे क्या कहना गंगा माता पवित्रता का दूसरा नाम गंगा मैया है वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही।, वही कैसे गंगा लगद धीरे धीरे हरिद्वार में कैसी शोभा से माता हरिद्वार में कैसी शोभा से माता हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार में कैसी शोभा से माता हरिद्वार में कैसी शोभा से माता पहाड़ों पहाड़ पहाड़ों से पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे बही केश गंगा वर धीरे धीरे बल के श्र ग्रीरे धीरे श्री राघवेंद्र काल के उन्हीं समय में श्रृंगपुर में अनुज लक्ष्मण जी के सहित श्री जानकी जी के संग श्री गंगा स्नान करते बट वट मंगाया बट वृक्ष के से भगवान अपनी कुंचित केस राशि को जटाओं के रूप में परिवर्तित करते हैं श्री लक्ष्मण जी भी वैसा ही करते हैं अनुज सहत प्रभु जटा बनाए अनुज सहत प्रभु जटा बना है, देख सुमंत, देख सुमंत नयन जल छाय देख सुमत नयन जल छाय श्री राम ने जटाओं का मुकुट बनाया बट क्षीर डालकर उन कुंचित के सुंदर केशों को जटा के रूप में परिवर्तित करके उन जटाओं का मुकुट बनाया लक्ष्मण जी ने विवाह सही किया अनुज सहित सिर जटा बनाए श्री सुमंत जी ने देखा देख सुमंत नयन जल छाये इनके सिर पर तो अयोध्या के युवराज पद का मुकुट आना था और उस सिर पर जटा मुकुट सुमंत करते भी तो क्या करते करी बिनि पायन परियु दीन बाल जिमिरोय सुमंत जी ने कहा प्रभु अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने कहा था राम लक्ष्मण को लौटा लाना आपको उनके आदेश का पालन करना चाहिए श्री राम जी ने कहा कि पिताजी के आदेश से ही तो मैं वन में आया हूँ अब उनकी यह आज्ञा पूरी कर लू फिर दूसरी आज्ञा पूरी करूंगा। सुमंत जी ने कहा कि महाराज आपके पिता हैं पर इसके साथ साथ वे चक्रवर्ती सम्राट हैं अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या के राज्य की सीमा के अंतर्गत ही यह श्रृंगवेरपुर है राजा की आज्ञा मानकर आपको अवश्य लौटना चाहिए मैं उनका मंत्री हूं श्री राम जी ने कहा कि अगर राजाज्ञा मानने के लिए आग्रह करते हैं मंत्री वर सुमंत तो वह व्यर्थ होगा क्यों मैं कल तक राजा की आज्ञा मान सकता था आज नहीं देख रहे हो ना ये जटाजुट धारण कर लिए हैं। ये संत वेश और संत वेश यह सूचना देता है कि संत की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए राजा की आज्ञा में संत को नहीं राजा संत के बस में अगर राजा की फौज तो साधु की मौज एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत एकांत बालू का ही बालू का चारों ओर एक परमहंस संत अपनी मस्ती में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 पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं अपनी मस्ती में आत्मन्यो आत्मना तुष्ट अपने आप से अपने आप में संतुष्ट न सुखम देवराजस्य। न सुखम देवराज से न सुखम चक्रवर्तिन युखम वीतराग से मुनिर्तवा अपनी मस्ती सैनिकों का कहा हटो एक तरफ राजा साहब आ रहे बादशाह है आप रास्ता छोड़ो महात्मा बोले उनसे कह दो कि सहन है पड़ा है हम क्यों हटें हम तो उसके रास्ते में गए नहीं वही हमारे रास्ते में आया अब सैनिक ने सेनापति से कहा सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा अधिकारी ने बादशाह से कहा कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं सहनशाह हूं बादशाह स्वयं गया आप सहनशाह कैसे महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं अब कहा जा रहे हो एक देश और बचा है उसे जीतने जा रहा हूं अच्छा उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है उसे जीत लू फिर आराम से सोंगा महात्मा बोले तुम तब सोओगे हम अभी सो रहे हैं तुम तुम तब सोओगे, हम अभी सो सो रहे हैं, और तुम शायद सो भी ना पाओ, सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता चाह पैसों से आनों में आती रही चाह आनों से रुपया भुनाती रही चाह रुपयों से नोट बनाती रही चाह नोटों से कोठी चुनाती रही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 चाह उनकी हमको हरदम चाहिए और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है देखो इच्छा पूरी ना हो तो दुख इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख और इच्छा ही न रहे तो आनंद है इच्छा की पूर्ति में भले ही सुख मिलता हो पर इच्छा की निवृत्ति में आनंद मिलता है हम परेशान क्यों हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है यही तो परेशानी है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे तू तु भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे इसलिए जो इच्छा की पूर्ति का प्रयास करे वह संसारी है और जो इच्छा की निवृत्ति की चेष्टा करे बस वही सहनसाय है साधु है संत है कोई इच्छा नहीं एक संत के चरणों में उपस्थित होकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि बस महाराज मेरी एक ही इच्छा है एक इच्छा है कौन सी शांति मिले मेरी इच्छा है मुझे शांति मिले महापुरुष मुस्कुरा कर बोले शांति की इच्छा मत करो इच्छा को शांत करो शांति की इच्छा मत करो इच्छा को शांत करो चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह और जिनको कछु न चाहिए सोई साहस महात्मा ने कहा कि तुम शायद आराम से सो भी ना पाओ ये इच्छाएं तुम्हें आराम से सोने नहीं देंगी अच्छा देखो इच्छा आराम से सोने नहीं देती और अगर इच्छा रह ही न जाए तो ऐसे व्यक्ति के आराम को कोई छीन नहीं सकता इसलिए हम तो अभी आराम से सो रहे हैं और जगह काफी है तुम भी सोना चाहो तो सो जाओ इच्छा ही नहीं बादशाह चरणों में गिर गया महाराज हमें कुछ दो महात्मा बोले तुम्हें दिख क्या रहा है हमारे पास लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो न सैनिक न सेनाएं और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो और तुम प्यास से तड़प रहे हो प्राण जा रहे हो तो वह एक लोटा पानी मांगोगे अवश्य और मैं कहूँगा कि इसकी कीमत क्या दोगे तो क्या दोगे तुम तो? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा लाखों दूंगा करोड़ों रुपए दूंगा महात्मा बोले तुम तो दोगे करोड़ों रुपये पर हम वो पानी दें तब तो और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वह एक लोटा पानी ना दे तब क्या करोगे राजा बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या अरब खरबलों द्रव्य जो उदय अस्तलों राज और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं तब वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा तो महात्मा बोले पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए हाँ बिल्कुल दे देंगे महात्मा बोले तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो उस राज्य की कीमत कितनी एक लोटा पानी इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी और उस पर तुम बने हो अभिमानी महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई तो बादशाह और शाह जो बाहर के सिंहासन पर बैठा हो सब को जीतकर सब राज्यों को जीतकर जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो वह बादशाह है लेकिन जो अपने मन की समस्त वासनाओं को जीतकर स्वरूप सिंहासन पर बैठा हो वह सहन है राम जी ने कहा राजा की आज्ञा में साधु नहीं रहते साधु की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए इसलिए राजा की आज्ञा मानकर मैं नहीं लौटूंगा सुमंत जी ने कहा राघवेंद्र आपको साधु मानता कौन है पूरी प्रजा आपको राजा मानती है सबके उभिलास मनाई आप अच्छत जुबराज पद राम ही दे राम रामजी राजा बने ये पूरी प्रजा चाहती है तो सब लोग आपको राजा के रूप में देखते हैं महाराज आप साधु नहीं राजा हैं आप अयोध्या के राजा हैं और मैं अयोध्या के राजा का मंत्री हूं इसलिए महाराज जहां राजा रहेगा वहां मंत्री रहेगा अगर आप लौट कर नहीं जाएंगे तो मैं भी लौट कर नहीं जाऊंगा राम जी ने कहा मंत्रीवर आप मुझे राजा के रूप में देख रहे हैं हाँ प्रभु आप मेरे मंत्री हैं हाँ प्रभु इसीलिए कह रहा हूं जहाँ राजा रहेगा वहाँ राजा का मंत्री रहेगा अज्जा तुम तो मेरे साथ रहकर करोगे क्या प्रभु आपकी आज्ञा का पालन राम जी बोले मेरी यही आज्ञा है कि आप अयोध्या लौट जाए मुझे बन में आपकी आवश्यकता नहीं जतन अनेक साथ कि जतन अनेक साथ कीने जतन अनेक साथ साध कि जतन अनेक साक्ष साक्षे जतन उचित उतर उचित उतर होत आए रे उचित उतर रघुनंदन रघुनंदन रघुमनदन रघुनंदन रे उतर मैं जाई नहीं राम रजाई ठीक है प्रभु श्री जानकी जी ही लौट चले प्रभु ने श्री जानकी जी से कहा श्री जानकी माता ने कहा प्रभु मैं अवश्य लौट जाऊंगी पर तीन शर्तें पूरी कर दी जाएं सुमंत जी आह्लादित हो गए तीन क्या तीन हजार शर्तें पूरी हो जाएंगी आप लौट कर चले तो केवल तीन शर्तें सूर्य से सूर्य की रोशनी को अलग कर दो चंद्रमा से चांदनी को अलग कर दो और शरीर से शरीर की परीक्षाएं को अलग प्रभा जायी कहाँ भानु बिहारी कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई तुम करुणा में परम विवेकी तनुज छई छेकी सुमंत लौट तो नहीं रहे हैं लेकिन राम पर बस दाम सुत पठा ये पर बस राम राम पर भगव राम भगवत राम surad surasari tir te को बरबस भेजा और श्री गंगा जी के किनारे श्री राघवेंद्र माता मैथिली और श्री लक्ष्मण जी मूर्ति भगवती भागीरथी के पावन तट पर उपस्थित हुए राम जी ने नाव मांगी बड़ा प्रसिद्ध और रस प्रसंग है भगवान को भी भक्त की आवश्यकता है उर्दू भाषा का एक शब्द है ना खुदा, ना खुदा कहते हैं केवट को और खुदा कहते हैं भगवान को एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया मगर राम पहुँचे जब गंगा किनारे मगर राम पहुँचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत क्या बात, क्या बात। खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत आपने भजन सुना होगा कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े जाना, जाना था गंगा पार प्रभु के वक्त की नाभ चढ़े कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े कभी कभी, कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाभ जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाभ छे जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाभ कभी भगवान को भी भक्तों से कम करे जानक गंगा पार प्रभु के की नाभ चे जानक था गंगा पार प्रभु के की नाभ चोरे मांगी ना के वट आना भाई कुमार मरम मांगी ना उनके बटवाना कहीं तुम्हार मरम में जाना जाना